तो केवल की लक्षण पर विचार न्याय बोधनी में चल रहा था केवल की नचय तथा उपनय वाक्य तथा उपनय वाक्य को दिखा रहे तथा तथा ऐसा तथा को करना यम न तथा ने पृथ्वी वहां पर्वत पुलिंग था इसलिए बोला करते थे ना हम लोग वन्य व्यापी धुवान पर्वत ये पक्ष था और पर क्या क्या है है पृथ्वी इसलिए कर दिया यम बोल दिया। इतना है कि आयम यम करके क्या घबराने तो सकते बोल सकते।, सकते हैं है? तो अर्थ लिख रहे हैं पृथ्वी न तथा क्या इतर वेदा भाव व्यापक गंदा भाववती न इतर भेद का जो अभाव नहीं साध्या भाव का व्यापकी तो कैसी होती है गंध वाली होती है, है। किंतु तद अभाव अर्थात गर्थात भाव का भाव क्या है गंध इसे तद अभाव गंदा भाव का भी अभाव वाली है अर्थात गंध वाली है पृथ्वी आप निगमन वाक्य में जा रहे तस्मात भी अभाव वाली होने से कोष्ठक में लिख दिया गंदा भाव अभाव, अभाव, अभाव रूपस्य गंधस्य रूप से परामर्शम पंचम पंचम्यंत कैसे प्रयोग कर दिया तस्मात न तथा कह तो रहे इसलिए तस्मात बनता है कि शब्द का का पंचमी है। में इसका आपने देखा सर्वस्मा सर्वराध गण में तब्द भी है इसका क्या बनेगा तस्मात ये जो तब का पंचमी आपने प्रयोग कर दिया है तो तत्शब्द से क्या अर्थ बोध करना चाहते हैं आप कहते तत्शब्द का अर्थ हमें लेना है यहाँ का अभाव गंदाभाव का अभाव का मतलब क्या गंध को ही लेना है तत् गंध से परामर्शेण तस्मित पंचम अंत गंदाभाव अभावत्थ उपलब्ध क्या अर्थ निष्कर्ष निकला इसलिए गंदाभाव अभाव वाली पृथ्वी है अर्थात गंध वाली पृथ्वी है न तथा तो इसलिए गंध वाली पृथ्वी के कारण से कैसी है पृथ्वी न तथा तो उस प्रकार की नहीं किस प्रकार की नहीं है इतरभेद अभाव वाली वो नहीं है अर्थ इतर भेद के अभाव का अभाव वाली भेद अभाव का अभाव क्या है इतर दो बार अभाव बोलने से जो पहला उसी है है हो जाता ना इतरभेदाभाव का भाव घटात्मक मान लिया गंधा भाव का अभाव गंधात्मक है इतरभेद के अभाव का भाव इधर भेद आत्मक हो जाएगा वो जो है इतरभेद वाली है पृथ्वी इतर भेद मने जलादि भेद वाली है पृथ्वी क्या लिया था जलादियों को उन जलादियों का भेद रहता है कहा पृथ्वी में इसलिए इतर भेद वाली अर्थ जलादि निरूपित भेद वाली पृथ्वी हो गई इतर कहा मूल में लिखा था पृथ्वी मात्र पक्षा अनवय व्याप्ति बनाने पर अनवय दृष्टांत मिलता नहीं गंधवत्तम मिलेगा नहीं क्योंकि जो कुछ भी गंध वाली वस्तु है वो सबको आपने पक्ष में रख दिया है कहा था आपने नया प्रयोग कर दिया पक्ष पक्ष किसे कहते हैं पक्ष से किम लक्षण पक्ष का क्या लक्षण संदिग्ध साध्यवान पक्ष संदिग्ध साध्यवान सीधे साधे भाषा में आपको बता रहे हैं ये पक्ष के वास्तव पक्षता का लक्षण कर रहे हैं और पक्षता का लक्षण ही न्याय में बहुत भयंकर लक्षणों में से माना गया है नहीं? पक्षता प्राण घाति जैसे कहा उपाधि महाव्याधि पक्षता नमः प्राण ध्या एक लोगों में कहावत जैसा चलता है आगे उपाधि पढ़ोगे ना वो ऐसा चीजें दिमाग को प्योज कर देता इस है इसलिए महाव्याधि है महाव्याधि उपाधिशतु महाव्याधि ये जो पक्षता है देखने में इतना छोटा लक्षण संदिग्ध साध्यवान पक्ष देखने में इतना छोटा आगे ग्रंथ में कहेंगे विरह सिद्ध पक्षता ऐसा लक्षण करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे इतना भयंकर हो जाता है वो प्राण को हरण करने के समान हो जाता है पक्षता प्राण घाती में और प्राम्यवाद की जो चर्चा करेंगे तो सबकी टायर पंक्चर हो जाएगा नम प्रामाण्यवाद प्रमाण्यवाद को दूर से नमस्कार करना पड़ेगा क्यों मत कवित्व अपहारिणी मेरे सारे विद्वत्ता को जीरो मिल मिले जब ना अहंकार करते ना भी मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं उसके सामने प्रामाण्यवाद की चर्चा घोटना शुरू कर दो तो हालत खराब हो जाएगी मत कवित्व अपहार ये तीन न्याय दर्शन का भयंकर वस्तु है उपाधि पक्षता और प्रमाण्यवाद इन तीन को आपने घोट लिया समझो कि भाई सभी दर्शनों पर आपका हाथ है सब मुट्टी में पक्षता को समझे अच्छी तरह से अप्रसिद्ध विशेषणता दोष आदि देने की क्षमता प्राप्त हो जाता है तो वेदांत के विरुद्ध में जो पूर्व पक्षी लोग अनुमान कर देते हैं उन अनुमानों की धज्जियां उड़ा सकते हो लेकिन इन चीजों का नहीं जानने वाला नहीं बोलता है इसलिए पक्षधा, संदिग्ध साध्यवान पक्षा, जहां साध्य का भी निश्चय नहीं है संशय है संदिग्ध है साध्य का, ऐसे जो अधिकरण है आधार है उस उसको कहते हैं पक्ष धूमवत्व हेतु तो पर्वत जैसे हेतु की दृष्टि में पर्वत पक्ष ये पर्वत में अभी संशय है अयम पर्वत वन्यमान नवा या पर्वत वन्नी वाला है या नहीं संशय उस संशय को दूर करने के लिए फिर आप व्याप्ति ग्रहण करेंगे व्याप्ति स्मृति होएगा, परामर्श होएगा, फिर अनुमिति पैदा होगी तब जब निर्णय होगा क्या हाँ जो पर्वत हो वन्य निर्णय तब निगम वाक्य बोला इस बीच की प्रक्रिया के पूर्व काल में जो सर्वप्रथम जो होता है वहां संशय हुआ क्या यह पर्वत वन्य वाला हो सकता है या नहीं हो सकता है उस स्थिति में जो पर्वत उस पर्वत का नाम पक्ष विश्व किस हेतु के दृष्टिकोण में का दृष्टि और ये आप अनुमान करेंगे पर्वतो पाषाणमय पर्वतो पाषाणमय पृथ्वी कोई संशय नहीं नहीं है पर्वत है पत्थर है दुनिया भर का वहां सूषित करने की जरूरत है क्या है वहां साधि संदिग्ध नहीं है क्योंकि पर्वत पाषाणमय है असंदिग्ध है पाषाण दिखाई दे रहे हैं इसे पर्वतो पाषाण पृथ्वी पार इत्यादि स्थलों में पक्षता बनती नहीं इसलिए विचार होता है पक्षता में क्या पक्षता ज्ञात है पूर्व में क्या अज्ञात है यदि पक्ष ज्ञात है तो फिर अनुमान करना बेकार है यदि पक्ष अज्ञात है तो भी करना बेकार है यही इसे जाल बिछाना शुरू करते हैं नहीं है नहीं यहां एक लोग यदि ऐसा है तो फिर पक्ष क्या है? हनुमान की क्या मतलब फिर कहेंगे सिद्धि मतलब सिद्धि है सिद्धि मन प्रत्यक्ष हमने पक्ष को जाना हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए सिद्धि विरा होनी चाहिए सिद्धि विराह हो और सागरी की इच्छा ना हो तो भी वो पक्ष नहीं हमारे लिए और सागरी की इच्छा हो इन तरह से ज्ञात भी हो जाए तत्काल मान आप पर्वत में वन घोषित करना चाहते थे और आपको तो व्याप्ति स्मरण कर ले रहे हैं परामर्श होने से पहले पे लाख भयंकर हो गया और आग सामने दिखाई दे तब क्या होगा अब क्या जरूरत मन आगे बढ़ाने की आग पर दिखाई दिया तो इच्छा थी सिद्ध करने शुरू भी किए इधर में आग प्रकट दिखाई दिया तो सिद्धि आ गई है तो दोनों तरह से देखना पड़ता है इच्छा का भी अभाव से विशिष्ट सिद्धि का भाव होना चाहिए तो यह ऐसे भी न्यायिकों का सिद्धांत है मान लो आप जानते हैं प्रत्यक्षेण चीज गौ प्रत्यक्षण ज्ञातम अपमान तर्क तर्क न्यायिक लोग ऐसे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञात वस्तु को भी न्याय से अनुमान से बताना चाहते जबरदस्ती चाहे तुम्हें क्या करोगे तब इसलिए विशेषण देना पड़ा शिक्षा देश है सिद्धि का अभाव का नाम वास्तविक पक्ष विस्तृत विचार मुक्तावल तो संधि साध्यवान पक्ष लक्षण महासंदिग्धे साध्य प्रकार संदेह विशेषत्व कहते हैं साध्य प्रकार और क्या है साध्य प्रकार यथार्थ ज्ञान नहीं ज्ञान में संशात्मक ज्ञान अलग ज्ञान है ना आपने जो पढ़ा है यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव दो भाग पढ़ा उसमें से यथार्थ अनुभव के ही विचार चल रहा है उसके विभाजन चल रहे हैं यथार्थ अनुभव कितने हैं? चार। प्रत्यक्ष अनुमिति शब्द उसमें अनुमिति पर चर्चा चल रही है अभी आयार्थ अनुभव के प्रभेद में पहुंचे नहीं हैं। और आयथार्थ अनुभव प्रभेद का पहला नाम है संशय वो तीन प्रकार का है संशय विपर्य तर्क भेद से। उनमें से एक है संशयात्मक ज्ञान कोई भी ज्ञान उसे प्रकार होता है और विशेष होता है चाहे वो आज ज्ञान है चाहे यथार्थक हो रही हो उस भ्रांति में भी प्रकार है में विशेष आपने समावल ब्रह्म में देखा था कहा रंग रजत रजत रंग करके उल्टा पकड़ लिया रंग और रजत है उसको रजत और रंग करके ग्रहण कर रहे हो भ्रम है ना महावीर विज्ञा है रजगत प्रकार के, रंगत प्रकारक रजत विशेषक रंग विशेषका परस्पर पर निरूपित नहीं है इसलिए यहां पर क्या करें साध्य प्रकार संदेहात्मक ज्ञान संध्यात्मक ज्ञान संदेह विशेषत्व पक्ष साध्य प्रकार संदेह विशेषत्व का नाम पक्ष समझा रहे संदेह संदेह का स्वरूप क्या है दृष्टान्त में घटाओ ते ते पर्वतो वनिमान नवा इत्याकार संदेह के स्वरूप है पर्वतो वनवादं च लक्षण अनुमित पूर्वम साध संदेह हो नियमे न विप्रायन प्रायण प्राचीन ही कृदम कह दिया ना ये प्राचीन नहीं है कौन का लक्षण यह मान करके कि हर बार अनुमान करने के लिए हम शुरू करते हैं जब उससे पूर्व में हमारे अंदर क्या होता है पक्ष में संशय अवश्य पैदा होगा यदि पक्ष में संशय पैदा न हो का संशय न हो तो हम अनुमान करने के लिए आरंभ ही नहीं करेंगे ऐसे मानकर बोल रहे प्राचीन में लोग इन वास्तव ऐसा नहीं कई बार संशय की अनुमति कर लेते हो जैसे वर्षा ऋतु का समय है बाद जोर से गरजाने लगते हैं झटि अनुमान कर लेते हो तत्व संशय नहीं है गगनम, मेघवत, गगन कैसा है आकाश बादलों से घिरा हुआ है क्यों घनगर जित्वा बादलों की गर्जना हमें सुनाई दे रही बाहर जाके देखा नहीं पक्ष को आकाश को देखा नहीं और आकाश को संशय नहीं पैदा हुआ है घर के अंदर बैठे हुए घन गर्जन में बादल की गर्जना, गर्जना मात्र को सुनकर के निश्चित पूर्वक बोल देते हो गगनमेघवत गगन मेघवत ऐसी लक्षण घटेगा नहीं वहां पक्ष में संशय है नहीं साथी इसलिए कहते इस बात को मन में आगे एक बता रहे इदम च लक्षणम अनुमिति पूर्व अनुमिति से पहले निश्चित रूप का संदेह होता है सम्मान करके अभिप्राएण प्राचीन ही कृतम गगन विशेषक मेघ प्रकार संधि अभाया गृहमध्यस्थपुर घन गर्जित श्रवेन गगन मेघविताकारिकाया गगनत्वन उद्देश्यतावन विधेयता उद्देश्य पक्ष स्थि सागन विशेष मेघ प्रकार संदेह कोई भी नहीं गगनम मेघवन्नवा मेघवन्नवा ऐसा संशय हुआ नहीं गगनम मेघवन्नवा ऐसा भी संशय हुआ नहीं। के के ही नहीं गगन विशेषक मेघ प्रकार संदेह के अभाव दशा में ही अभाव है कैसा मालूम हो रहा है क्योंकि घर के मध्य में बैठा हुआ आकाश को बाहर जगह देखा ही नहीं गृह मध्यस्थ पुरुष घर के मध्य में बैठा हुआ पुरुष है घन गर्जित श्रवण ना अनुमान कर ले रहा है फिर न पक्ष को देखा और पक्षय हुआ साधि का कुछ भी नहीं अनुमित कैसे कर ले रहा है कहते घन गर्जन का श्रवण मात्र से गगन मेघवत्या अनुमिति ऐसी वो गगनतावच्छिन्न गगनिष्ठ गन उद्देश्यता निर्मिध संयोग संबंधावचिन मेघत्तावच्छिन्न मेघ निष्ठ विधेयता का अनुमति पैदा कर लिया पादा संबंधावच्छिन्न गिन गिष्ठ विशेषता निरूपित संयोग मेघ आकाश के संबंध से रहेंगे संयोग संबंध से संयोग संबंध आवच्छिन्न मेघत्तावच्छि मेघनिष्ठ विजेता का अनुमिति व्यक्ति को हो जाता है विधेयता का दर्शनात् होता हो किसको हो रहा है पुरुष को ऐसा संदेह पूर्व की अनुमति होती है अतएव साध्य संदेह वाले का नाम ही पक्ष है उस लक्षण को त्याग करके नवीन अनुमति उद्देश्य पक्षत्म ऐसे सीधे सीधे लक्षण कर दिया जो अनमिति में उद्देश्य है उद्देश्य कोटि में जो रहेगा उसका नाम पक्ष विधेय कोटि में जो है वो साध्य और उद्देश्य में विधेय को जो सिद्ध करता है उसी का नाम हेतु है जो उद्देश्य है वो हो गया पक्ष उसमें जिस चीज में सिद्ध करने जा रहा हूं उसको मैं विधान करने जा रहा हूं विधेय का नाम साध्य अनुमिति उद्देश्यत्म पक्षत्म अनुमिति विधेयत्म साध्यत्म पक्षे विधेयो साध्य सा हेतु और जिसके द्वारा साध्य को पक्ष में सिद्ध करते हो उसका नाम हेतु ऐसा सीधे लक्षण बना दिया नवीन आय को अनुमित उद्देश्यत्म पक्षत्व अनुमिति विधेयत्व साध्यत्म अनुमिति में जो विधेय है उसका नाम साध्य और जिसके द्वारा विधेय को पक्ष में सिद्ध कर रहे हो अर्थात साध्य को पक्ष में सिद्ध कर रहे हो अर्थात विधेय को उद्देश्य में सिद्ध कर दे रहे हो उसका नाम हेतु है अब आइए सपक्ष किस को सपक्षण सपक्ष का क्या लक्षण है निश्चित साध्यवान सपक्ष जिसमें साध्य का निश्चय हो गया हो उस आधारभूत वस्तु का नाम सपक्ष जैसे महारस रसोईगढ़ है वहां पर साधवि का निश्चय हो गया है धूम का व्यापक धूम का व्यापक वन्नी का निश्चय आपको रोसईघर में हो गया है इसे निश्चित है सा महानस में अतव महानस हो गया सपक्ष सपा तहानसान क्या है तत्व नहीं उसी धूमवत हेतु के दृष्टिकोण में महानस हमारा सपक्ष हो जाता है धूमात्मक हेतु के दृष्टिकोण में पर्वत पक्ष है और महानस सपक्ष में उसके बारे में नीचे दिखे न्यायिक साध्य प्रकार का निश्चय विशेषत्म सपक्ष निश्चय विशेष हो जाए तो सपक्ष हो गया निश्चे मानस व्यकार निश्चय का आकार क्या है जिस संदेह का आकार क्या दिया था पर्वतो वन्यमान न संशय का आकार था निश्चय का मानसम वन्य मान्य मत मानसा नहीं है निश्चय का आकार इसके बाद तीसरा नंबर में आता है विपक्ष निश्चित साध्या भावान विपक्ष निश्चय साध्य अभावान साध्य साध्यभाव प्रकार निश्चय जिसमें हो उस अधिष्ठान या आधार या अधिकरण का नाम विपक्ष है जहां आपने साध्य अभाव का निश्चय कर लिया है जैसे जलह में जल ह्रदादि में आपने वन्नी के अभाव को निश्चय कर लिया सब जानते हैं जल में अग्नि नहीं होता जल और अग्नि विरोधी वस्तु है अग्नि पैदा होता है वाडवानल। वाडवानल तो होता है ना विशेष अग्नि समुद्री अग्नि होते हैं तो कभी कभार होता है सामान्य बात है नहीं तो हर बार आप जाओ गंगा जले और उसमें से अग्नि निकालो तो कहाँ से निकालो हाँ अग्नि का बेटा जल। वेदांत ब है तो कार्य परंपराश साध्य भाव दृष्टिकोण में महारद क्या है विपक्ष एक हेतु के दृष्टिकोण में तीनों बता दिया धूमात्मक हेतु के दृष्टिकोण में पक्ष पर्वत है सपक्ष महानस है विपक्ष महारद है में अलग अलग हो जाएगा लेकिन ये बात अनवय की में ही घटेगा की में क्या होता है तीनों होते हैं पक्ष सपक्ष विपक्ष केवल की में सपक्ष नहीं होता सपक्ष नहीं होता और केवल अनवयी में विपक्ष नहीं होता न्याय बोधनी विपक्ष रक्षण माह निश्चित साध्य भाव है अर्थात साध्याय विशेषिकम विपक्ष प्रकार का निश्चय ऐसे वस्तु का नाम विपक्ष निश्चय क्या स्वरूप क्या है हृदो वन्य भावान इत्या का महारथ कैसा है वन्य भाव वाला है ऐसा जो ज्ञान है इसको क्या कहेंगे निश्चित साध्य भाव ज्ञान इस प्रकार सदहतु उनका प्रकार सदहेतुओं से होने वाले स्वार्थानुमान परार्थानुमान और सदहेतु तीन प्रभेद अनवय वितरक केवल अनुय केवल वितरकी और सदहेतु के संबंधी पक्ष सपक्ष पक्ष तीनों का लक्षण भी बता दिया लेकिन केवल सदहतु को जानने से आप अनुमान में परिपक्व नहीं हो सकते क्या निश्चय कैसे हो पाएगा क्या आपके द्वारा किया हुआ सद हेतु अपने आप आप जो सोच रहे हो सद करके क्या वास्तव में वह तो है निश्चय कैसे कर लो इसके लिए आपको असध्यतो के स्वरूप को पहचान होना है ना बल्कि सबसे पहले असधेतु को बताना चाहिए तुलसीदास तो जी कहते दुर्जनम्रजमम बंदे सज्जनम तदनंतरम दुर्जन को पहला पहचानना पड़ेगा बदमाश लोगों को पहले जानो किसी भी गाँव में जाते हैं ना सब सबसे पहले जानना पड़ता है बदमाश कौन कौन से उनसे बच के रहना पड़ेगा उनको सबसे पहले नमो नारायण करना हरिओम हरिओम राम राम ठीक है आप खुश रहो भाई नहीं तो फिर उल्टा मारेगा दुर्जनम प्रथम बंदे इसे अनुमानों में सबसे पहले असभ्यु को जानना जरूर साध हेतु तो अपने है ही हेतु तो अपना नहीं हो सकता है ना इसे इनको पहला पहचान इनको पहचान लेंगे तो आप कहीं भी जाए कोई भी कुछ भी अनुमान करे उसमें आप पहचान लेंगे कि ये जो हेतु दे रहा है सही है या नहीं गलत हेतु तो आपको ठग सकता है कोई जैसे कोई कह दिया जल गरम होता है दृ होने से अग्नि के समान द्रव है ही जल भी अग्नि भी घट रहा है अग्नि है गरम होता है होता जल भी द्रव्य होने के नाते वो भी गर्म होना चाहिए और आप हा मान लेंगे और क्या करेंगे जैसे किसने तरक दे दिया हम बार बार सुनाते हैं किसने गाय तो दोहन करता कभी देखा नहीं था ऐसे आदमी को मिल गया कोई वो तो कहने लगा देखो सफेद गाय का दूध सफेद होता काली गाय का दूध तो काली होनी चाहिए है? लाल गाय हो तो दूध लाल रंग की होनी चाहिए आज जो वो कोई होगा न्यूर्क में पैदा हुआ बेवकूफ हो तो बात सही है काली गाय का दूध तो काली होनी चाहिए लाल गाय का दूध लाली होनी चाहिए सफेद गाय प्रति तो सफेद होता ही है अब स्तर को कैसे काटेंगे तो इसलिए उस हेतु को समझना पड़े वो जो हेतु दे रहा है ना रूप गाय का रूप दूध के प्रति कारण है क्या तो पूछो पहले भाई तुम्हारे रूप तुम्हारे बच्चों के रूप के प्रति कारण बनता है क्या बच्चों के खून के प्रति भी कारण है तुम गोरे हो कि तुम्हारे बच्चे का खून गोरा हो जाएगा खून तो लाली होता है चाहे आदमी गोरा हो जाए काला हो इससे गाय भले सफेद गाय के अंदर जो खून के समान दूध व्याप्त है वो कोई जरूरी गाय के रंग के अनुसार रंग वाली हो अब इसको समझाने के लिए सिद्ध करना पड़ेगा गाय का कारी दूध के प्रति गाय का रंग कारण नहीं है ये जब तक नहीं बोलोगे वो मानेगा नहीं ये साबित करनी पड़ेगी उसको उनके कार्य कारण भाव कोई खंडन कर देना गाय का रूप और गाय के दूध का परस्पर कोई कार्य कारण भाव नहीं है कार्य कारण भाव है कहता है वो फिर भी तो उसको कहना पड़ेगा तू गोरा है तो तेरे बेटे का कौन गोरा है क्योंकि तेरा रंग तेरे कार्य के प्रति जब कारण नहीं बन रहा है तो गाय का रंग गाय के कार्य के प्रति कारण कैसे हो जाएगा इसलिए असत्यु को पहचानने की क्षमता आना चाहिए कहा भाव को लेकर हमें खंडन करना है कहा किस प्रकार से हमें खंडन करना है इसको समझाने के लिए अब हिप का भाष का प्रणाम हेतुअ आभा हित हेतु के समान दिखाई दे रहे थे हेतु नहीं है वो हेतु के समान दिखाई दे रहे हैं हेतु नहीं हैं ऐसे का नाम हित इस न्यायोधन कह रहे थे एवं सदेतु निरूप्या हित्वाभाषा निरूपी सद हेतु का निरूपण करके अब हितों का निरूपण करने जा रहे हैं कितने हैं पहले हैं हित कितने हैं शव्य विचार विरुद्ध सत प्रतिपक्षता पंच हितभाषा तो पांच तो कितने है कितने हैं पांच हित्वाभाष तो हैं कौन कौन शव्य विचार नंबर एक विरुद्ध दूसरा सत प्रतिपक्ष तीसरा असिध चौथा और बाधित पांच पांच असुद्ध पांच आपका हित हेतु आभाव दोष से युक्त है तो उनका नाम दुष्ट है तो दुष्ट कौन होता है दोषों से युक्त दूषित है जो दूषित विचार वाला दूषित मन वाला दूषित अंतकरण वाला उसका आप आदमी को क्या कहते हैं दुष्टा है। दुष्ट हेतु कौन है ये दोषों से युक्त हेतु है उसका नाम दुष्ट हेतु उन्हीं को हेत्वाभाष कहते हैं उन्हीं को असध हेतु भी कहते हैं असद हेतु कहो हेत्वाभाष कहो या दुष्ट हेतु कहो सब पर्यायवाची है एक ही अर्थ है दोष क्या है दोष को हेतु में बिठाना पड़ेगा ना जब तक हेतु में दोष स्थापित नहीं करोगे तब तो उस हेतु हे को दुष्ट हेतु नहीं कर सकते किसी आदमी को दुष्ट आदमी कहना है तो पहले आपको साबित करना पड़ेगा उसने कौन सा दूषित कर्म किया है शास्त्र विरुद्ध ऐसा कौन सा कर्म उसने किया है जिसके वजह से आप उसे कर रहे हो दुष्ट आदमी है मानव मात्र के विरुद्ध कोई कार्य किया हो जन अहित कोई कार्य किया हो ना तभी तो उसको होगा नहीं तो क्यों कहेंगे तो तो आपका भी लोग कहेंगे? जाएगा फिर। आपके पास यही है तो ना? कर्म कर्म कर्म होने से। जन अहित, तो अहित मानव मात्र विरोधित इत्यादि हेतु क्या करना पड़ेगा अयम पुरुष ये जो पुरुष ऐसा है दुष्ट है, है। शास्त्र कर्म करतृत्व मानव मात्र विरोधी कर्म करतृत्व जनहित कर्त कर्तृत्वा इत्यादि हेतु से आप सिद्ध करते उसी प्रकार से अयम हेतु दुष्ट हेतु कैसा है दुष्ट है क्यों अमुक दोष युक्त कहना तो पड़ेगा ना कोई ना कोई का दोष तो बताने पड़ेगा बिना दोष का किसी कैसे आप कर दो दोष तो दिखाना पड़ेगा यदि दोष है हेतु में तो दोष हेतु में किस संबंध से बैठता ये भी पता है? दोष को हेतु में किस संबंध से संबंधित करना पड़ेगा तभी उस दोष उस हेतु में अमुख संबंध से बैठने के कारण से वह हेतु तो दूषित हो गया दुष्टित हो तो गया उसी संबंध को बताने जा रहे हैं। दोष बताएंगे फिर उनके संबंध को बताएंगे इन पांच दुष्ट हेतु में रहने वाले दोषों का नाम गिना रहे दोषाश्च विरोध किनारे विचार रूपी दुष्ट हेतु में रहने वाले दोष का नाम वे एक के एक एक के क्रम से समझ लें था समझना समारा लगा लेना यहां पर सव्य विचार में एक असब हेतु का नाम है जुष्ट हेतु का नाम से विचार है इसमें रहने वाले दोष का नाम विचार है इसका दूसरा नाम है अनेकांतिक विजय दूसरे का नाम विरुद्ध नाम का दुष्ट हेतु है उसमें रहने वाले दोष का नाम विरोधा। तीसरे असदेतु का नाम सब प्रतिपक्ष है उसमें रहने वाले दोष का नाम भी सप्रतिपक्ष है चौथे वाले नाम का नाम हेतु का नाम असिध है असिध हेतु उसमें रहने वाले दोष का नाम असिधि असिधि दोष से युक्त तो हेतु को असिध हेतु कहा जाएगा सत्य प्रतिपक्ष दोष से युक्त तो हेतु को सत कहा जाएगा विरोध दोष से युक्त हेतु को विरुद्ध हेतु तो कहा जाता है वे विचार दोष से युक्त तो हेतु को सव्य विचार अथवा अनेकांतिक कहा जाता है और अंत में है बाध दोष से युक्त तो हेतु का नाम दोष और दूषित का नाम है एक दो तीन चार पांच बाघ दोष युक्त तो हेतु का नाम पंचायत का वाशाह आप संबंध बताने जा रहे हैं ये जो दोष है अपना उन दूषित हेतुओं में किस संबंध से बैठ रहे हैं इन पांचों के लिए एक सामान्य संबंध बताने जा रहे हैं। उस संबंध से ये पांचों दोष अपने अपने दुष्ट हेतुओं में विराजेंगे वह संबंध क्या है एक ज्ञान विषय विषय का प्रकृति संबंध देना, ये प्रकृत हित संबंध देना, एक विशिष्टा हेतु दुष्ट हेतु इतना स्विषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतु संबंध से एक ज्ञान का मतलब स्व विषयक ज्ञान तो मिटा रहा हूं एकषयक अब एक अवेक का रहा। एक पर लिख रहा हूं स्विषयक स्वाषय ज्ञान विषय प्रकृत हेतुताेदक संबंधे दोष विशिष्ट विशिष्ट मैंने दोष विशिष्टा इत्यर्था दोष का लक्षण दोशल्ञा उपाय पता दोषों का नाम दुष्टेतुं का नाम दोष जिस संबंध से बैठता है वह संबंध बता रहे हैं इसके बाद दोष का लक्षण दो बताएंगे स्व विषय का ज्ञान विषय प्रकृति हृदा संबंध देना आपका जो है लक्षण बैठ रहा है से हमेशा दोष को लेना प्रत्येक के दोष का स्वरूप अलग अलग है प्रत्येक के स्वशब्द से हमेशा दोष को लेना जैसे एक दृष्टांत ले लेता हूं किसने बनाया रदो वन्यमान द्रव्यवा पर्वतवत किसने अनुमान बना दिया अब आप जानते हैं लेकिन वन्य भाव वाला रथ होता है।, है ना इसे दोष का स्वरूप क्या है वन्य भावान प्रधान ये दोष का स्वरूप हुआ वन्य भावान प्रधान ये दोष का स्वरूप है ताल विषय का ज्ञान ताल विषय का ज्ञान वो ज्ञान से क्या लेना व हेतु को भी जोड़ देना उस ज्ञान का इस योग दोष दोष से ये ले लेना है और इस ज्ञान शब्द यह है ना ये है विषय जिसका ऐसी दूसरी ज्ञान होगी जिसमें ये विषय बन रहा है उसमें क्या देना ये सारा लेकर के द्रव्य पंच ऐसा हेतु को भी जोड़ दे क्या प्रसिद्ध हेतु को ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं ब्रह्मस्तर तो भ्राम स्थल तो ही है और यहां पर करना धूमश्च ह्रदो वन्य भवान धूमश्च एक संहार बना हृदो वन्य भगवान धूमश्च ये ज्ञान है दूसरे सबसे स्व स्वाविषय स्व दोष वन्य वन्य भगवान हृदय यह है विषय जिसका ऐसा ज्ञान हो गया रदो वन्य भगवान धूमश्च ठीक तद विषय का प्रकृति तुम इस ज्ञान का विषय कौन है धूम भी है ना प्रकृति तो प्रकृत हेतु क्या है यह तो मैं लक्षण बैठ जाएगा दोष का नहीं समझ में आ रहा है क्रम से दूसरे ढंग से लिखूंगा कम से कम पक्ष विषय स्व हो गया दोष दोष वर्तमान स्थल में हृदो वन्य भावान ठीक स्व विषय का ज्ञान में ये सारा लेकर के धूमश्चर बोल देना हेतु तो को जोड़ देना वन्य धूमस्व विषय ज्ञान दोष विषय ज्ञान दोष इसमें विषय बन रहा है और हेतु भी साथ में बैठा हुआ है ऐसे दूसरा ज्ञान का नाम स्व विषय ज्ञान एक ज्ञान विषय ज्ञान उस ज्ञान का विषय यो प्रकृति प्रकृति है हाँ। है कौन विशेष प्रकृत कौम तस्वेद का विषय जो कौन है और ये धूमत्व कहा आया धूम रूप हेतु में धूम धूमे अत धूम हेतु को क्या कहेंगे असत हेतु दुष्ट हेतु क्योंकि दोष इस संबंध से ये जो इस संबंध से धूम में आ गया धूमत्त नाम का एक संबंध मान लिया धूमत्त नाम का एक संबंध ये तारस धूमत्व नाम का एक संबंध है इस संबंध से ये जो स्व है दोष वो आ गया धूम में अतएव धूम रूप है तो क्या हो गया दोष दूषित हो गया धूमित को दुष्टित तो होकर कब जब पक्ष हृदय होता है तो पक्ष पर्वत होने पर नहीं जब पक्ष हृद है तब स्व दोष गया दोष का स्वरूप गया हृदय एक दृष्टान्त मात्र ले रहा हूं बाजी दृष्टांत ले रहा हूं स्व का ज्ञान हो गया प्रदो वन्य धूमश्च उसमें क्या दोष भी विषय हो गया और प्रकृत हेतु भी विषय हो गया ऐसे ज्ञान ले लेना जिसमें केवल दोष ज्ञान नहीं साथ में हित विराजमान हो ठीक है तो हृदय भगवान धूमस् ये हो गया स्विषय ज्ञान जिसको आपने लिखा है पुस्तक में एक ज्ञान क्या लिखा है उन्होंने एक उसका विषय जो प्रकृत हेतु एक ज्ञान विषय विषय प्रकृत हेतु तो प्रकृत हेतु एक अवच्छेद हेतुता अवच्छेद उसका विषय जो तो अवच्छेद तो अवच्छे कौन है धूम एक संबंध से कौन बैठा इसमें धूम में ये जो दोष है वो धूम में आ गया अतो वन्यमान धूमत् ऐसा कोई अनुमान करता है वह धूम आत्मक जो हेतु है क्या हो गया दोषित होकर के दूषित होने से दुष्ट हेतु कहा जाएगा में नहीं है ना उस समय भी धूम नहीं, नहीं।, नहीं तो निकलता नहीं यही तो वाड़ वाण की विशेषता है वहां भी धुआं निकल जाए है तो खेल करता खत्म उस अग्नि में धुआं नहीं होता ये उसकी विशेषता है तीसरे कहते धूम रूप तुम्हें क्या हो गया दोष आ गया दुष्ट हेतु स्विषय ज्ञान विषय प्रकृत हेतु अच्छा ये हो गया संबंध बता दिया इस संबंध से स्व विषय ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेद संबंध से दोष जो है हेतु में बैठ। तो पैरा का क्या संबंध स्वरोप स्विषयक प्रकृत हेतुता दोषो वर्त है इस संबंध से दोष असध्यतुओं में रहा करता है स्वाषय ज्ञान विषय प्रकृति हितता अवच्छेद संबंध से दोष जो है हेतु में जब बैठ जाएगा तब उस हेतु को क्या कहेंगे अथवा दुष्ट हेतु कहा जाएगा दोष का लक्षण भी बताने जा रहे हैं दोष का लक्षण क्या है कि तो हमने दोष ले लिया सीधा सीधा लेकिन वास्तव में दोष के लक्षण जानना जरूरी है प्रत्येक का लक्षण अलग अलग बाद में जानेंगे लेकिन एक सामान्य लक्षण पहले जानना जरूरी दोष का सामान्य लक्षण जानना जरूरी है तब फिर दोषों के प्रत्येक के विशेष लक्षण सब में क्या लक्षण होगा वृद्ध का क्या लक्षण होगा प्रत्येक अलग अलग लक्षण बनाएंगे सामान्य लक्षण बना रहे यद विषय तत्व दोष सामान्य लक्षण यद विषय तत्व ज्ञान से अनुमिति अथवा उसे कर्ण के प्रति प्रतिबंधक हो जावे तो उसका नाम क्या है दोष अन्यतर ज्ञान अन्य प्रतिबंधको लक्षण देखिए कैसे घटाएंगे इसको यही दृष्टान जान करके ताकि दोष का स्वरूप समझ रहे ना ये दोष का रूप है हृदय वन्य भावान ये दोष है सब जानते हैं इसलिए इसको लेने में आसानी हो जाती है सभी जानते हैं हृदय वन्य भाव वाला होता है इसलिए कार्य देखिए विषयक न आप इसको हटा रहा हूं इसको भी विभागश अगर लिखेंगे ना ह्रदो वन्य भावान यद विषय ज्ञान से ये नो वन्य भावान हृदो वन्य भावान ये न हमेशा दोष को ही ले लेना दोष का स्वरूप ले लेना लक्षण जाएगा उसी में फिर लौट करके तद्विषयक विषय का ज्ञान यद विषय का ज्ञान लेना ह्रद वन्य भवान है विषय जिसका ऐसा अब ज्ञान है, ये विषय का अरे अब ह्रदय वन्य भवान ज्ञान जिस घट विषय है और घट ज्ञान घट विषय को भी क्या बोलेगा तो भी हो गया। वो जो है किसका विरोधी है हृदय वन्य मान ऐसा अनुमति होने के विरोधी है तत् वह जो है प्रतिबंधक है वो नियम है तद अभावत्ता बुद्धि तदवत्ता बुद्धिम प्रति प्रतिबंधक तद अभावत्ता बुद्धि तदवत्ता बुद्धिम प्रति प्रतिबंधक जैसे आपको पहले निश्चय हो जाए भूता घटाभाव वाला भूतल है निश्चय है आपको फिर वह निश्चय क्या करेगा घटवत इस ज्ञान को रोकेगा कि नहीं रोकेगा जब आपके निश्चय हो गया यहाँ घटाभाव वाला है भूतड़ भुतल। फिर अब करना भी चाहे घटवद ज्ञान घटवत भूतण ज्ञान नहीं हो पाएगा कि घटाभाव वाला घटवत भूतण ज्ञान होने से रोकेगा से घटवत भूतल में ज्ञान है उस भूतल में आपको घटाभावत भूतल में ज्ञान नहीं हो सकता नियम यही है तद्वत्ता बुद्धिम प्रति तद अभावत्ता बुद्धि प्रतिबंधक दोनों तरफ से रह सकते हैं अभावत्ता तद बुद्धि तद्वत्ता बुद्धिम प्रति प्रतिबंधक उल्टा भी बोल सकते हैं तदवत्ता बुद्धिम प्रति तद अभावत्ता अच्छा बुद्धि प्रतिबंधक दोनों तरीके से ले लो हमने पहले वाला इसलिए कहा यहां अनुभगल लोगा हृदय वन्य ये जो बुद्धि है हृदय बुद्धि के प्रति प्रतिबंधक हो जाएगा जवाब के निश्चय हो जाए ह्रद वन्य भाव वाला है फिर उसी ह्रद में ह्रदवी वाला है ऐसा कभी ज्ञान नहीं होगा इत्याकारक। कारक क्या हुआ ह्रदोवन्यमान ये क्या है? अनुमिति है ना उसका वो रोकेगा ह्रदोवन्यमान इत्याकारक अनुमित प्रति प्रतिबंधक हुआ कि नहीं प्रतिबंधक प्रति तत्व इसमें आया दोष ज्ञान में रव्य भगवान इस दोष ज्ञान में आ गया यही दोष का लक्षण ऐसा आने का नाम ही दो प्रतिबंध तत्व जिसमें आ जाए वही दोष हो गया हृदय ही रदो वन्य मान रूपी अनुमिति के प्रति दोष वह दोष से युक्त हेतु कौन हो जो जो तो धूमेतु अपने प्रयोग कर दिया इस धूमेतु को दुष्ट हेतु तो कहेंगे क्योंकि उस स्थल में हृदय मान ऐसा अनुमिति होने के प्रति ऐसा दोष ज्ञान होने के कारण से वह तो तो तो क्या हो गया हो हो गया गया यही दोष का लक्षण है यह हमने अनुमिति का प्रतिबंधक दिखाया ऐसे इसका कर्ण कहीं परामर्श का प्रतिबंधित भी हो सकता है कहीं व्याप्ति ज्ञान का भी प्रतिबंधक हो सकता है आज ये से समझ में आएगा कहीं व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध होगा कहीं परामर्श का भी प्रतिबंध हो सकता है उसके कारण क्या कह जाए कारण अन्य हमेशा अनुमिति का प्रतिबंध होना कोई जरूरी नहीं है उनके कारणों का भी प्रतिबंध हो जाए तो भी आगे बढ़ेगा नहीं काम ये डंडा ही टूट जाए गढ़ा कैसे बनेगा कारण में बाधा आ गया ना गाड़ी टायर पंक्चर हो गए तो क्या करोगे टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे बाधा के साधन में इसलिए लक्ष्य में ही बाधा होना कोई जरूरी नहीं अनुमिति में लक्ष्य क्या है अनुमिति उसी में ही बाधा हो तभी दोष होगा ऐसी बात नहीं है उस अनुमिति का साधन जो परामर्श है अनुमिति का साधन जो व्याप्ति ज्ञान है कहीं भी दोष हो सकता है व्याप्ति ज्ञान में दोष होगा तो भी अनुमति नहीं होगी परामर्श दोष हो जाए तो भी अनुमति नहीं होगी और अनुमति दोष हो तो भी जैसा अनुमति चाहते वैसा अनुमति नहीं होगी कहा अनुमिति तत्कर्ण अन्यतर तरह प्रतिबंधकत्व यही दोष का लक्ष्य अनुमिति तत्कर्ण अन्यतर प्रतिबंधकत्व हेतु तो दोष ज्ञान सती अनुमिति प्रतिबंध हो हेतु में दोष ज्ञान होने पर ही अनुमिति में प्रतिबंध पैदा होगा व्याप्ति ज्ञान का भी प्रतिबंध हो सकता है व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध से तो कोई भी हो सकता है और जो लोग प्राचीन लोग तो परामर्श लिया है। ना? तो में परामर्श का भी प्रतिबंध को हेतु में दोष ज्ञान होने पर या तो अनुमिति का प्रतिबंध होगा अथवा व्याप्त ज्ञान का प्रतिबंध होगा अथवा परामर्श का प्रतिबंध हो सकता है अथो तो वादी इसलिए आपके विरुद्ध में कोई वादी खड़े होकर आपसे दबाना चाह रहा है आप उसे दबाना चाहते हो तो हेतु तो हे उस हेतु के द्वारा उत्थापित जो हेतु उस हेतु में दोष को उद्भावन करने के लिए ही दुष्ट हेतु तो का निरूपण किया जा रहा है कोई तर्क वितर्क करें उस तर्क वितर्क उतर्क करने वालों का तर्कों को काटने के लिए नया तर्क का तो भास।, तो भास बहुत मजबूत होना चाहिए पूरा तो रटावा होना चाहिए मुख्य रूपा पूरे तर्क संग्राम है जो आपके वेदांत की उपयोगी बात है उपयोगी बात ये बास दूसरा परमाणु पीलु पाक पाकज या पाकज प्रकरण जो पढ़ा था ब्रह्म सूत्रों का खंडन मंडन आएगा परमाणुओं को लेकर वो भी बहुत जरूरी है, और है तो आवास, तो बहुत प्रयोग करते हैं भाषिकार या बाधित दोष हो गया व्य विचार दोष हो गया अनुमान ये दोष हो गया बोलते रहेंगे अब आपको समझ में नहीं बाधित क्या होता है व्यविचार क्या होता है समझ में आएगा नहीं तीसरी ये यदि है तो भाषिक पंक्ति आसानी से समझ में आ जाएगी पंचावास दृष्टान्तों तो तो के सहित लक्षणों को रखा हुआ दिमाग में रहेगा, लक्षण दिमाग में घटाया इसमें उपाधि भी आएगा महाव्याधि है बिल्कुल तैयार होनी चाहिए सबसे ज्यादा दोष उपाधि का ही होता है सबसे अप्रसिद्ध विशेषणता और उपाधि ये दो दोषों की बहुत ज्यादा प्रमुख इसीलिए इन पांचों को अच्छी तरह से आप लोग तैयार कर लीजिए पूर्व पक्ष आप किए न किए कितना किए भगवान जाने इसको तो कर लो क्योंकि इसके बिना वहां गाड़ी चलेगी नहीं केवल मोटी मोटी विद्या की बातें सुनते रहेंगे वहां के शास्त्रार्थ जो संशय का विघटक तर्क का। वो आप नहीं कर पाएंगे। मुक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। है बहुत जरूरी मुक्ति के लिए। का मार्ग ठप श्रवाण कर लोगे वेदांत का मन होता है। मैंने अच्छे अच्छे महात्माओं को देखा है जो जिंदगी में चालीस पचास साल से वेदांत सुने हैं, सुनाते भी रहे हैं कथाकार है बड़े-बड़े लेकिन उनसे पूछो महाराज इतना साल आपने जीवन व्यतीत कर दिया सन्यास में वेदांत का श्रवण किए कराए आप अपना बताओ। शास्त्र क्या बोल रहा हो तो छोड़िए आप अपने अनुभव बताइए क्या सचमुच में संसार आपको माया लगती है सपन है ये क्या संसार आपके लिए मिथ्या निश्चय हो चुका तब तो वो कहते हैं कि ये मत ये नहीं नहीं पूछा हमने कहा कि भाई हमारा और आपका अंतरंग की बात हम नाम नहीं बोलेंगे कहीं चर्चा भी होगी तो नहीं बोलेंगे अमुक महात्मा ने कहा था बता दो कहते तो सच बताओ यही सब सत्य है ये <laughs> आसान नहीं है है। सत्य हो जाता कभी कभी कहते हैं कि जब बहुत भयंकर बीमारी मारी हो जाती है बाहर वहां पर कोई नहीं कुछ नए जगह पहुंच गए कथा कर रहे हैं बीमारी हो जाती है कोई सेवा करने वाला नहीं किसी बोल भी नहीं सकते ये लाके तो वो लाके तो मुश्किल है तब पता चलता है शरीर शक्ति है भ्रम शक्ति नहीं कम से कम आठ दस महात्मा के बारे में बता रहे कारण क्या है सुना है तो ऐसा रहता है सुना है मनन नहीं हुआ मनन ना होने से अंदर में जो है वो वेदांत का तप्त तो निर्णय जो है वेदांत विज्ञान सुनिश्चित कहा जाता है ना वो भी हुआ नहीं, नहीं। तो मननिध्यास ग्रहित बार बार मन कहेगा उल्टा, उल्टा उल्टा बोलेगा नहीं भाई संसार सत्य है भोजनम सत्यम भंडारा सत्यम है। एक महात्मा सुनाता लोके हमारे गीता के श्लोक तो दूसरे ढंग से बोलते सप्तस्था है ना उस तो श्लोकों को सुनाते थे पक्वाण न पारित्यजे इतना ढकार पान वायु मध्य पकवान तथा निमंत्रण न फिर क्यों पुराम दुर्लभम लोके <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ये दुनिया की स्थिति है वेदांतियों का मन नहीं हो पाता सुनते हैं समझते हैं और जब जब सत्यता जब लाता है इन बाह्य वस्तुओं में शरीर में इंद्रियों में सुख दुख में राग द्वेष में डांट दिया तो बहुत खराब लग मन ढीला हो जाता अब आप बहुत अच्छे हैं आप, आप तो बहुत बढ़िया ब्रह्म हैं आप जैसे महात्मा नहीं है फूल जैसे हुआ है। जागर क्या महात्मा है, है? है श्लोक रटने से हो जाएगा क्या अपमान च पुरस्कृत मानं च पृष्ठ इसलिए कहा साधक के लिए अपमान का सदा सामने रखो कबीरा का कभीरा कहते निंदर रखिए साबुन की जरूरत नहीं बोलते तो निंदक को पास निंदको टोकते टोकते जब निंदक साथ में पास में रहेगा टोकते रहेगा आप जो अकल खुला रहेगा नहीं तो आप भ्रम में जाते रहेंगे बार बार मैं ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी हूं वो टोकते रहते ऐसा करो महात्मा के लक्षण तो अहंकार थोड़ा दबा रहेगा तो तो वादी का निग्रह करने कोई जरूरी हम शास्त्रार्थ में जाए वो वादी को निग्रह करने के लिए बोल रहे ठीक है थीके? अपने शास्त्रार्थ के हिसाब से बोल रहा है एंड हम लोग अपने वेदांत के हिसाब से देखते हैं ये हेत्वाभाष तो खुद में विद्यमान जो संशय खुद में विद्यमान जो विपर्य भ्रम उनको काटने के लिए मन तर्क देता है ऐसा तर्क देता है बिल्कुल न हाँ, सर न पैर होता है लेकिन आपको तर्क बिल्कुल सही रखता है उसमें उसके तर्क न बह जाते हो उल्टा पुल्टा काम कर जाते हो जैसा अर्जुन जैसे को हो गया अर्जुन ने कितना तर्क दिया है, है? प्रथम अध्याय क्या है गीता का पूरा तर्क की तर्क और उसने जो तर्क दे रहा है सब ऐसे ऐसे शास्त्रों के दिमाग में रखकर के दे रहा है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये कर देंगे तो हो जाएगा कि ये लोग मुझे मारने दो भले याद होता ये कुछ है ये है इतना बोलता है इतने भर गिले की अपने मतलब से दिखा उसको बस सामने दादाजी दिख रहे ना वो दादा का मोह है द्रोणाचार्य दिख रहे गुरु के प्रतिश ये अधर्म पे खड़े हैं ये नहीं दिख रहा है उसको अकल खत्म हो गया धर्म काकल ही खत्म जो दिख रहा है दादा गुरु चाचा ताऊ ये दिख रहे धर्म अधर्म की दृष्टि खत्म मन का जो तर्क देता है ना उस तर्क को काटने के लिए और अर्जुन ने जितना हेतु दिया वो सब हेतु को कृष्ण क्या कर दिया हे तो साबित कर दिया ना इसका मतलब क्या है अर्जुन का सभी हेतु क्या था हेतोभाषण अनारे जिस चमक पर जमक फटकारते हुए शुरू कर दिए सारे हितों को खत्म कर दिए